शा शांति तत्तिषेधाथं एक तत्व अभ्यास इस 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं तत्प्रतिषेधार्थम उन विघ्नों को उपविघ्नों को उन बाधक तत्वों को रोकना है जो योग को होने नहीं देते हैं योग में प्रगति करना चाहते हैं योग में आगे बढ़ना चाहते हैं समाधि लगाना चाहते हैं आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं ऐसे योग योगाभ्यासियों के जीवन में अध्यात्म को लेकर के चलने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बाधाएं उपस्थित होती हैं अलग अलग प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं अलग अलग कठिनाइयां सामने आती हैं उन सबका समाधान करना होता है उन समस्याओं उन घटनाओं उन बाधाओं को देख करके घबरा करके पीछे नहीं हट सकते यदि पीछे अटने लग जाएंगे तो कभी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता उनका तो सामना ही करना होगा जब तक आंतरिक शत्रुओं के साथ हम सामना करके उनको दबा करके उनको उभरने ना देते हुए उत्तम सुविचारों को मन में नहीं लाएंगे अंदर से मजबूत नहीं होंगे आंतरिक रूप से अपने मन को बहुत अधिक सशक्त बलवान नहीं बनाएंगे तो बाहर से शरीर से बाहर के शत्रुओं को रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और आंतरिक शत्रु अधिक घातक होते हैं जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को खा जाते हैं इसलिए आंतरिक शत्रुओं को दूर करना है उन विघ्नों को बाधाओं को हटाना है उन क्लेशों को कष्टों को समाप्त करना है तो अंदर से मजबूत होना है पहले जब व्यक्ति अंदर से आत्मिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत होता है बलवान होता है सशक्त होता है निर्भीक होता है तो उन शत्रुओं को समाप्त करने नष्ट करने कमजोर करने में कोई बाधा नहीं आती है और जब व्यक्ति अंदर से बलवान हो जाता है मजबूत हो जाता है निर्भीक हो जाता है शत्रुओं को सामना कर करके अंदर से वो इतना अधिक शक्तिशाली बनता है तो वो बाहर के शत्रुओं को आसानी से रोक सकता है मनोबल जो है बहुत विशिष्ट होता है मनोबल से प्रेरित हो करके व्यक्ति बाहर के शत्रुओं को परास्त कर सकता है यदि मनोबल नहीं होता है तो बाहर के कमजोर शत्रु से भी व्यक्ति डरने लगता है और मनोबल होता है तो बाहर का शत्रु कितना ही बलवान हो तो भी वो अपने मनोबल से उस सामने वाले शत्रु को डरा सकता है भयभीत कर सकता है उसको भगा सकता है इसलिए अंदर से व्यक्ति को बहुत मजबूत होना पड़ता है और विशेषकर योगाभ्यासी व्यक्ति को अंदर से बहुत विशिष्ट बल से युक्त होना पड़ता है क्योंकि योगाभ्यासी के सामने बाहर के शत्रु इतना समस्यादायक नहीं होते इतनी समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं जितनी समस्या व्यक्ति के अंदर के शत्रु होते हैं इसलिए आंतरिक शत्रुओं को दबाना है कमजोर करना है उनको नष्ट करना है तो मनोबल को आत्मबल को उत्कृष्ट बनाना है इसलिए वेद कहता है यह आत्मादा बलदा ईश्वर तो आत्मा को बल देने वाला है मन को बल देने वाले ईश्वर निरंतर आत्मा को प्रेरित करता है निरंतर आत्मा को शक्ति प्रदान करता है यह तब संभव है जब व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ा रहे ईश्वर प्रणिधान बनाए रखे ईश्वर प्रणिधान से युक्त जब व्यक्ति होता है तो ईश्वर से व्यक्ति ज्ञान पूर्वक बुद्धिपूर्वक ईश्वर के साथ जुड़ करके रहता है इसलिए कहा है सपरियगावीरम शुद्धम पाप विधम कविर मनीषी परिभू स्वयं भूर याथातोर्थान व्यदाचाश्वती भाभ्य स परिअगा स व ईश्वर कैसा है परिअगात सर्वत्र पहुंचे हुए हैं ऐसा कोई स्थान नहीं है ऐसा कोई स्पेस जगह खाली नहीं है जहा ईश्वर ना हो साठ सर्वत्र भरे हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं सपर्यगात सर्वत्र व्याप्त है क्यों है ऐसे क्योंकि ईश्वर ने ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले ईश्वर हैं और ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है आज मेरी दृष्टि मेरे यंत्र वाहन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं मेरी दृष्टि भी नहीं पहुंच पा रही है आज वर्तमान में वैज्ञानिकों के पास में साइंटिस्ट के पास में ऐसा यंत्र अभी तक आया नहीं है जहां तक सृष्टि है वहां तक हम अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं बहुत विशाल सृष्टि है बहुत व्यापक सृष्टि है इस व्यापक सृष्टि को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर कितने विशाल व्यापक होंगे इसकी कल्पना करके देखिए इसलिए वेद कहता है सपरियत वो सर्वत्र पहुंचे हुए हैं सर्वत्र विद्यमान है जब व्यक्ति वेद पढ़ता है वेद का स्वाध्याय करता है ईश्वर के शब्दों को ईश्वर के माध्यम से जम, समझने का प्रयत्न करता है ईश्वर प्रदत्त वाणी को जब व्यक्ति अनुभव करने लगता है उसको यह एहसास होता है हा ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है सर्वत्र व्याप्त है तो मुझ आत्मा में भी व्याप्त है मुझ आत्मा में भी विद्यमान है मेरे अंदर बाहर ऊपर नीचर सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है मुझे देख सुन जान रहे हैं उसकी उपस्थिति में उपस्थित हूं ये जो एहसास है ईश्वर प्रणिधान करने वाले व्यक्ति को होता है जब ईश्वर को सर्वत्र व्यापक अनुभव करने लगता है कैसे शब्द प्रमाण के माध्यम से वेद के माध्यम से और इस संपूर्ण विशाल ब्रह्मांड को देख करके उसके कर्ता का बोध करता हुआ अनुमान प्रमाण के माध्यम से शब्द प्रमाण के माध्यम से और अनुमान प्रमाण के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति करता है ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है कन कन में विराजमान है ईश्वर की व्यापकता का बोध होता है व्यक्ति को और इतने विशाल ब्रह्मांड को बनाने वाले जो परमेश्वर हैं कितने शक्ति होगी कितना सामर्थ्य होगा उस ईश्वर में सपर्यगात शुक्रम यहां पर कहा शुक्रम वो परमेश्वर शक्तिशाली है शुक्र का अर्थ है शक्ति सामर्थ्य और इतनी शक्ति ईश्वर में है इतनी शक्ति ईश्वर में है जो इतने विशाल ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं सर्वशक्तिमान है सपर्यगाय अवरण मसनावीरम वो कह रहे हैं अकायम विशेष बात ये कही जा रही है कि ईश्वर अकायम काया में काया कहते हैं ये शरीर ईश्वर के पास में कोई ऐसा शरीर जैसा हमारा शरीर है ऐसा कोई शरीर नहीं है यानी ईश्वर कभी शरीर को धारण नहीं करता वेद कहता है वेद कहता है ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं अकायम हूं मेरे पास ऐसा शरीर नहीं है ये मनुष्य जिस प्रकार तू शरीर में रहता है शरीर में रह करके जिन कार्यों को करता है ऐसा शरीर मेरे पास में नहीं है मेरे को ऐसा आवश्यक नहीं है ऐसे शरीर में रहने की आवश्यकता नहीं है मेरे को मैं शक्तिशाली हूँ सामर्थ्यवान हूं मैं समस्त कार्यों को अपने आप कर सकता हूं किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति करता है इसका पालन करता है आत्माओं के समस्त कर्मों का फल प्रदान करता है इन सभी कार्यों को करते हुए ईश्वर किसी की सहायता सहयोग नहीं लेता अपने कार्यों को खुद स्वयं करते हैं ईश्वर इतनी शक्ति रखते हैं इसलिए सर्वशक्तिमान कहा शुक्रम और यहां पर कहा अकायम शरीर की आवश्यकता नहीं है अव्रणम ईश्वर व्रण से रहित है छेद से छिद्र से रहित है ईश्वर को कोई छेद नहीं सकता ईश्वर को छिन्न भिन्न नहीं कर सकते ईश्वर अखंड एक रस है और याद रखिए आज का साइंस आज का विज्ञान आज के साइंटिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कोई एक वस्तु है तो उसको दो नहीं बना सकते जो मूल रूप में जो एक है उसको दो नहीं बना सकते यदि वो एक है तो एक ही है हां जो जड़ पदार्थ है उनको मिला मिला करके जोड़ जोड़ करके आज जैसे हम लोग अलग अलग पदार्थों को बनाते हैं हमारे में आज इतना हैं, किसी चीज को लेकर के अनेक चीजों को लेकर के एक चीज के रूप में बनाते हैं ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने जो जड़ पदार्थ है उसको लेकर के इतने विशाल ब्रह्मांड का निर्माण किया उन सबको जोड़ जोड़ करके असेंबलिंग करके आज इतने विशाल ब्रह्मांड को उत्पन्न किया इसलिए ईश्वर अकायम है इसलिए ईश्वर अवरणम है उसको छेद नहीं सकते उसके छेद नहीं हैं वो अखंड एक ही, ही है एक रस रहता है सदा एक समान रहता है उसमें किसी भी प्रकार का को कोई विकार नहीं है इसलिए ईश्वर निर्विकार है अवरणम कारते वो निर्विकार है छेद रहित है उसको कोई छेद नहीं सकता उसमें कोई छिद्र नहीं कर सकते अस्नावीरम जब शरीर ही नहीं है शरीर ही धारण नहीं करता ईश्वर तो उसमें नस नाड़ियां कहां से आएंगी अस्नावीरम का मतलब है नाड़ियां ये जो नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर है ऐसे ईश्वर में कोई नस नाड़ी नहीं है ईश्वर अस्नावीरम शुद्धम ईश्वर कैसा है शुद्ध है पवित्र है उसमें किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है न काम न क्रोध न लोभ न मोह न ईर्ष्या न अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये सब के सब मल कहलाते हैं ये सारी की सारी अशुद्धि कहलाती है अविद्या अपने आप में अशुद्धि है अपवित्रता है वो अपवित्र है ऐसा कोई मल ईश्वर में नहीं है कोई ऐसी मूर्खता अज्ञानता ईश्वर में नहीं है शुद्धम इसलिए ईश्वर के लिए कहा जा रहा है अपापविधम जो ईश्वर अज्ञानता से मूर्खता से कभी युक्त नहीं होते ऐसे ईश्वर कैसे पाप से युक्त हो सकते हैं अपाप विधम ईश्वर पापों से रहित है कभी पाप नहीं कर सकते अपाप विधम कवि ईश्वर सर्वज्ञ हैं जो सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है और उसके साथ साथ में कवि ही सर्वज्ञ हैं मनीषी ईश्वर मनों के स्वामी हैं प्रत्येक मनुष्य के पास जो मन है जिसके कारण से विचार करता है जो भी मैं विचार करता हूं मन से मेरे मन में होने वाले समस्त विचारों को ईश्वर जानता है समझता है सबके मनों के स्वामी हैं सबके कर्मों को वो जानते हैं परिभू ईश्वर न्यायकारी है वो दमन करते हैं हमारे किए हुए कर्मों का फल प्रदान करते हैं और अनुचित करने वाले व्यक्तियों को दंड देते हैं परिभू है वो न्यायकारी है दंड प्रदाता है स्वयं भू है स्वयं सिद्ध है ईश्वर को कोई उत्पन्न नहीं कर सकते जैसे हम आत्माएं हम आत्माएं भी नित्य हैं, सदा से हैं ऐसे ही ईश्वर भी नित्य है सदा से हैं ईश्वर को कोई उत्पन्न नहीं करता नहीं कर सकता हां मुझे आत्मा को शरीर के साथ जोड़ देते हैं तब मैं शरीर में आता हूं तब मेरा जन्म होता है पर ईश्वर को ऐसा कोई शरीर के साथ जोड़ नहीं सकता ईश्वर को जन्म नहीं दे सकता जैसे ईश्वर हमें जन्म देता है ऐसे ईश्वर को कोई जन्म नहीं दे सकता वो स्वयं स्वयं सिद्ध है जब ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों को हम जानते हैं समझते हैं और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के अनुरूप चलते हैं तब हम इन विघ्नों से बचेंगे इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। ओम ओ शांतिर अंतरिकांति पृथ्वी शांति श्रे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रि